महाभारत शांति पर्व अष्टव्यधिक्शत तमोध्याय पराशर गीता का उपसंहार राजा जनक के विविध प्रश्नों का उत्तर भीषम वाच पुनरव तो पृक्ष जनको मिथिलाधि पराशरम महात्मा धर्मे परम निश्चयम भीष्मी कहते हैं युधिष्ठिर तदनंतर मिथिला नरेश जनक ने उन धर्म के विषय में उत्तम निश्चय रखने वाले महात्मा पराशर मुनि से इस प्रकार पूछा जनकवाच किम श्रेय का गतिर्ब्रहण किम कृतम न विनश्यति क्वतो न निवर्तेत तमें ब्रोहि महामते जनक बोले ब्रह्मण श्रेय का साधन क्या है उत्तम गति कौन सी है कौन सा कर्म नष्ट नहीं होता तथा कहाँ गया हुआ जीव फिर इस संसार में नहीं लौटता है महामते मेरे इन प्रश्नों का समाधान कीजिए परा सर्वाच असंग श्रेयसो मूलम ज्ञानम चरा गति चिन्ह तपो न प्रणश्ये वाप क्षेत्रेण्यति ने कहा राजन का का अभाव ही ही श्रेय मूल कारण है ही है ज्ञान सबसे उत्तम गति स्वयं किया हुआ तप तथा सुपात्र को दिया हुआ दान ये कभी नष्ट नहीं होते चिधर्मय पास यदा धर्मे विरजते दत्वा भय कृतम तथा तदा सिद्धिवाप्नुते जो मनुष्य जब अधर्म में बंधन का उच्छेद करके धर्म में अनुरक्त हो जाता और संपूर्ण प्राणियों को अभय दान कर देता है उसे उसी समय उत्तम सिद्धि प्राप्त होती है यो सहस्त्राणि सहस्राणी गवाम शता च अभियम सर्वभूतेभ्य सदातम अभिवर्तते जो एक हजार गौ तथा तो एक सौ घोड़े दान करता है तथा तो दूसरे जो सम्पूर्ण भूतों को अभय दान देता है वह सदा गौ और अश्वदान करने वाले से बढ़ा चढ़ा रहता है वसन विषय अधर्म मध्ये भी न अवसंत बुद्धिमान बुद्धिमान पुरुष विषयों के बीच में रहता हुआ भी असंग होने के कारण उनमें नहीं रहने के बराबर ही है किंतु जिसकी बुद्धि दूषित होती है वह विषयों के निकट न होने पर भी सदा उन्हीं में रहता है ना धर्म श्लेष्ठते पुष्कर पर्णवत अप्रघ अकपम शेषते जावत जैसे पानी कमल के पत्ते को लिपायमान नहीं कर सकता उसी प्रकार ज्ञानी पुरुषों को अधर्म लिप्त नहीं कर सकता परंतु जैसे लाह काठ में चिपक जाती है उसी प्रकार पाप अज्ञानी मनुष्य में अधिक लिप्त हो जाता है नाधर्म कारणेक्षे कर्तारम अभिमुंचते कर्ता खलो यथा कालम तथा समिपद्यधर्म फल प्रदान के अवसर की प्रतीक्षा करने वाला है अत कर्ता का पीछा नहीं छोड़ता समय आने पर उस कर्ता को उस पाप का फल अवश्य भोगना पड़ता है न भिद्यत्मान आत्मा प्रत्यय दर्शि बुद्धिकर्मेन्द्रियाम हि प्रमत्तो योग न बोध्यते शुभाशु पृथक्तात्मा प्राप्त सोमहदय पवित्र अंत करण वाले आत्मज्ञानी पुरुष कर्मों के शुभाशुभ फलों से कभी विचलित नहीं होते हैं जो प्रमादवश ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा होने वाले पापों पर विचार नहीं करता तथा शुभ एवं अशुभ से आसक्त रहता है उसे महान भय की प्राप्ति होती है वितागोजित क्रोध सम्यक भवती सदा विषय वर्तमानओपे न सापे नियोज्यते परंच जो भी तराग होकर क्रोध को जीत लेता और नित्य सदाचार का पालन करता है वह विषयों में वर्तमान रहकर भी पाप कर्म से संबद्ध नहीं संबंध नहीं जोड़ता है मर्दा मर्यादायाम धर्म से तो निब्धो नहीं बसीदती पुष्ट स्रोत युवासक्त स्वतः संचय जैसे नदी में बंधा हुआ मजबूत बांध टूटता नहीं है और उसके कारण वहाँ जल का स्रोत बढ़ता रहता है उसी प्रकार प्राचीन मर्यादा पर बंधा हुआ बांध नष्ट नहीं होता है तथा उससे आसक्ति रहित संचित तप की वृद्धि होने लगती है यथा यथाभानुगतम तेजो बड़ी शुद्ध समाधिनाम आदत्ते राज तथा जोग प्रवर्तते निपश्रेष्ठ जिस प्रकार शुद्ध सर्व सूर्य कांत मणि सूर्य के तेज को ग्रहण कर लेती है उसी प्रकार योग का साधक समाधि के द्वारा ब्रह्म के रूप स्वरूप को ग्रहण करता है यथा तिलानाह पुष्प संश्रयात पृथक पृग्ञाते गुण होती सौम्यता तथा नराता यथाश्र सत्वुण प्रवर्त जैसे तिलका तेल भिन्न भिन्न प्रकार के सुगंधित पुष्पों से वासित होकर अत्यंत मनोरम गंध ग्रहण करता है वैसे ही पृथ्वी पर शुद्ध चित्त पुरुषों का स्वभाव सत्पुरुषों के संग के अनुसार सत्वगुण संपन्न हो जाता है जहां दास् जहात संपद पदम च यम विविधाच या क्रिया त्रिवेष्ट पेजात मतिदा नर तदा बुद्धिर्षे सुध्यत जिसमें मनुष्य सर्वोत्तम पद पाने के लिए उस उत्सुक हो जाता है उस समय उसके बुद्धि विषयों से विलोम विलोम हो जाती है तथा वह स्त्री संपत्ति पद वाहन और नाना प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनका भी परित्याग कर देता है प्रसक्त बुद्धि विषय नरो न बुद्धते हात्मित कथचन सर्वभा अनुगते न चेता निपा मिशेव कृषते ही परंतु जिसकी बुद्धि विषयों में आसक्त हो जाती है वह मनुष्य किसी तरह अपने हित की बात नहीं समझता राजन जैसे मछली कांटे में घुथे हुए मांस पर आकृष्ट होती है और दुख पाती है उसी तरह वह सब प्रकार की वासनाओं से वासित चित्त के द्वारा विषयों की ओर आकृष्ट होता है और दुख भोगता है संघात मन संघातम भरतलोक परस्परम अपाश्रितम कदले गर्भ निस्ता नौ रिवापूनिम्धति जैसे शरीर के अंग प्रत्यंग एक दूसरे के आश्रित हैं उसी प्रकार यह भर्तलोक स्त्री पुत्र और पशु आदि का समुदाय आपस में एक दूसरे पर अवलंबित है यह संसार केले के भीतरी भाग के समान निस्सार है जैसे नौका पानी में डूब जाती है उसी प्रकार यह सब कुछ काल के प्रवाह में निमग्न हो जाता है ना धर्म काल पुरुष से निश्चितो न चाप मृत्यु पुरुष प्रतीक्षते सदा ही धर्मस्य से क्रिय व शोभन आम यदाधरो मृत्युमुखे भी वर्तते पुरुष के लिए धर्म करने का कोई विशेष समय निश्चित नहीं है क्योंकि मृत्यु कृषि की बात नहीं जोती जब मनुष्य सदा मौत के मुख में ही है तब नित्य निरंतर धर्म का आचरण करते करते रहना ही उसके लिए शोभा की बात है यथाअध स्वगृहे युक्त अभ्यासाद गथते तथायुक्त न मनसा प्राज्योग गति जैसे अंधा प्रतिदिन के अभ्यास से ही सावधानी के साथ बाहर से अपने घर में आ जाता है उसी प्रकार विवेक के मनुष्य योग युक्त चित्त के द्वारा उस परम गति को प्राप्त कर लेता है मरण जन्म नि प्रोक्त अविद्वान् बही मरणाश्र विद्वान्मोक्ष सौ बद्धो भ्रमते चक्रव बुद्धिमर्ग प्रयात सुखम तीह जन्म में मृत्यु की स्थिति बताई गई है और मृत्यु में जन्म जन्मनहित है जो मोक्ष धर्म को नहीं जानता वह अज्ञानी मनुष्य संसार में आबद्ध होकर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमता रहता है किंतु ज्ञान मार्ग से चलने वाले को यह लोक और परलोक में भी सुख मिलता है विस्तरा क्लेश संयुक्ता संक्षेपा परार्थम विस्तरा सर्वे त्यागित कर्मों का विस्तार क्लेश युक्त होता है और संक्षेप सुखदायक है सभी कर्म विस्तार परार्थ है अर्थात मन और इंद्रियों के तृप्ति के लिए है परंतु त्याग अपने लिए हितकर माना गया है यथा मृाल अनुगत महामच तथात्मा पुरुष से मनता परिमुच्यत जैसे पानी से निकालते समय कमल की नाल में लगी हुई कीचड़ पानी से तुरंत धुल जाती है उसी प्रकार त्यागी पुरुष का आत्मा मन के द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाता है मना प्रणयते एनम अभियुद्यत युक्तोंदा स भवते तम पश्यते परम मन आत्मा को योग की ओर ले जाता है योगी इस मन को योग युक्त अर्थात आत्मा में लीन करता है इस प्रकार जब वह योग में सिद्धि प्राप्त कर लेता है तब वह उस परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है परार्थे वर्तमान तो सम्यम जो भिम्यते इंद्रिया स्व्याच्य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 यह लोक में बुद्धिमान हो या मूढ़ उसका आत्मा अपने किए हुए कर्मों के अनुसार ही नरक को पशु पक्षी आदि योनियों को स्वर्ग को और परम गति को प्राप्त होता है तथा हस्यति तप्तम जैसे पके हुए मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ जल आदि तरल पदार्थ न तो छूता है और न नष्ट ही होता है उसी प्रकार तपस्या से तपा हुआ सूक्ष्म शरीर ब्रह्मलोक के विषयों को अनुभव करता है विषया नस्ते यस्तु न स भोक्ष संशय यस्तुगातात्मा स वैभोक्त व्यवश्यती जो मनुष्य शब्द स्पर्श आदि विषयों का उपभोग करता है वह निश्चय ही ब्रह्मानंद के अनुभव से वंचित रह जाएगा परंतु जो विषयों का परित्याग करता है वह अवश्य ही ब्रह्मानंद के अनुभव में समर्थ हो सकता है निहारेण ही संविहत सिरपराय जा पान आवृत्यात्मा बोध्यते जैसे जन्म का अंधा रास्ते को नहीं देख पाता वैसे ही स्थर परायण एवं अज्ञान से आवृत आवृद्धि माया रूप कुभाषा से आच्छन्न होने के कारण मोक्ष मार्ग को नहीं समझ पाता है वणिज्यथा समुद्राद्वै यथारेतनम तथा मृत्याण भेज कर्म विज्ञान तो गति जैसे वैसे समुद्र मार्ग से व्यापार करने जाकर अपने मूलधन के अनुसार द्रव्य कमा कर लाता है उसी प्रकार संसार सागर में व्यापार करने वाला जीव अपने कर्म एवं विज्ञान के अनुरूप गति पाता है अहोरात्रो के जरारूपेण संसरण मृत्यु भूतानी पवनम पन्न यथा दिन और रात्र में संसार में बुढ़ापा का रूप धारण करके घूमती हुई मृत्यु समस्त प्राणियों को उसी प्रकार खाती रहती है जैसे सर्प हवा पिया करता है स्वयं चुता निकर्माणी जातो जंतो प्रपद्यते ना कृत्वा लभते कच्चे किंचद्रत्र प्रिया प्रिय जीव जगत में जन्म लेकर अपने पूर्व कृत कर्मों का ही फल भोगता है पूर्वजन्म में कुछ किए बिना यहाँ कोई भी किसी कृष्ट या अनिष्ट फल को नहीं पाता है शयाणम जानतम आसीनम प्रभृत्म विशेष शुभाशु कर्मा प्रपद्य नरम सता मनुष्य सोता हो बैठा हो चलता हो या विषय भोग में लगा हो उसके शुभा कर्म सदा उसे प्राप्त होते रहते हैं नीरमा साध्य पुनः दुर्लभो दृश्य तेजा तो महारे समुद्र के परले पार पहुंचकर पुनः कोई उसमें तैरने का पिछड़ा नहीं करता उसी प्रकार संसार सागर से पार हुए मनुष्य का फिर उसमें परिणाम अर्थात वापस आना दुर्लभ दिखाई देता है यथा भावापसन्नासी नौरमहाम्भजंतुना तथा मनोभिज होगा शरीरम प्रचि जैसे गंभीर जल में पड़ी हुई नौका नाविक द्वारा रस्सी से खींचे जाने पर उसके मनोभाव के अधीन होकर चलती है उसी प्रकार यह जीव इस स्वरूप रूपी नौका को अपने मन के अभिप्रायानुसार चलाना चाहता है यथा समुद्रम अभिता संस्रिता सरिपरा तथाध्या प्रकृति योगादि संसित सदा जैसी बहुत सी नदियाँ सब ओर से आकर समुद्र में मिल जाती है उसी प्रकार योग से वश में किया हुआ मन सदा के लिए मूल प्रकृति में लीन हो जाता है स्नेह पासे बहुविधरासक्तमन सोनरा प्रकृति विशिदंत जल स्मत जिनका मन नाना प्रकार के स्नेह बंधनों में जकड़ा हुआ है वे प्रकृति में स्थित हुए जीव जल में ढह जाने वाले बालू के मकान की भांति महान दुःख से नष्ट प्राय हो जाते हैं शरीर गृह संज्ञा शौच तीर्थ से बुद्धिमार्ग प्रयात से सुखमती है शरीर ही जिसका घर है जो बाहर भीतर की पवित्रता को ही तीर्थ मानता है तथा बुद्धिपूर्वक कल्याण के मार्ग पर चलता है उस देहधारी जीव को इह लोक और परलोक में भी सुख मिलता है विस्तरा क्लेश संयुक्ता संक्षेपास्तु सुखावहा सर्वे त्याग महात्मा हितम विदो क्रियाओं का विस्तार क्लेशदायक होता है और संक्षेप सुवायक है सभी कर्म विस्तार परार्थ रूप अर्थात मन और इंद्रियों की तृप्ति के लिए होते हैं परंतु त्याग अपने लिए हितकर माना गया है संकल्प जो मित्र वर्गो ज्ञाते कारणात्मका भार्य पुत्र अनुयत कोई न कोई संकल्प अर्थात मनोरथ लेकर ही लोक मित्र बनते हैं कुटुम्बी जन भी किसी हेतु से ही नाता रखते हैं पत्नी पुत्र और सेवक सभी अपने अपने स्वार्थ का ही अनुसरण करते हैं न माता न पिता किंचन पथोधनोजुकर्म फल माता और पिता भी परिलोक साधन में किसी की कुछ सहायता नहीं कर सकते पर लोग के पथ में तो अपना किया हुआ दान अर्थात त्याग ही राह खर्च का काम देता है प्रत्येक जीव अपने कर्म का ही फल भोगता है माता पुत्र पिता भ्राता भार्या मित्र जन अस्थान अष्टा पद पदस्थान ए लक्ष मुद्रेव लक्ष माता पिता पुत्र भ्राता भार्या और मित्रगण ये सब सुवर्ण के सिक्कों के समान स्थान पर रखी हुई लाख की मुद्रा के समान देखे जाते हैं प्रता पुरा सर्वाणी कर्मा शुभा शुभाशुजांति जनता उपस्थित कर्म फल विधित बुद्धि तथा चोदय पुरजन्म के किए हुए संपूर्ण शुभा शुभ कर्म जीव का अनुसरण करते हैं इस प्रकार प्राप्त हुई परिस्थिति को अपने कर्मों का फल जानकर जिसका मन अंतर्मुख हो गया है वह अपनी बुद्धि को वैसे शुभ प्रेरणा देता है जिससे भविष्य में दुख न भोगना पड़े व्यवसाय समाश्र महाजान ज्योधि गये कसिदारंभ कदाचिवीदती जो, जो दृढ़ एवं पूर्ण उद्योग का सहारा ले तदनुकूल सहायकों का संग्रह करता है उसका कोई भी कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं होता अद्वैतमतम युक्त शूरम धीरम विपस्थितम नाशे से संजते निम आदित्यम विवरस्मय जिसके मन में दुविधा नहीं होती जो उद्योगी शूरवीर, धीर और विद्वान होता है उसे संपत्ति उसी तरह कभी नहीं छोड़ती जैसे किरण सूर्य को आस्ति व्यवसायाभ्या उपायधिया समारे निध्या जिसका हृदय उदार एवं प्रशस्त है जो आस्तिक भाव निश्चय एवं आवश्यक उपाय से गर्भहीनता के साथ उत्तम बुद्धिपूर्वक कार्य आरंभ करता है उसका वह कार्य कभी असफल नहीं होता है सर्वस्वामी शुभाशुभा नियतम कर्मा जंतु स्वयं गर्भा संप्रप्य तदुभन कुर कालेन कालखेदीना दारो चूर्ण विवाह कर्मांतिकं विमाक सभी जीव जीवपूर्वजन में उन्होंने जो कुछ किया है उन अपने शुभ शुभ कर्मों के नियत फलों को गर्भ में प्रवेश करने के समय से ही क्रमशः पाने और भोगने लगते हैं जैसे वायु आरे से चीर कर बनाए गए लकड़ी के चूरे को उड़ा देती है उसी प्रकार कभी टाली न जा सकने वाली मृत्यु विनाशकारी काल की सहायता से मनुष्य का अंत कर देती है स्वरूप आत्मकृतम चविस्तरम में द्रव्य समृद्ध संचय नरोते यथात शुभा शुभेनात्मकृत कर्मणाम सब मनुष्य अपने किए हुए शुभा कर्म के अनुसार ही सुंदर या असुंदर रूप अपने से होने वाले योग्य अयोग्य पुत्र पौत्र आदि का विस्तार उत्तम या अधम कुल में जन्म तथा द्रव्य समृद्धि का संचय आदि पाते हैं भीषमचनको राजन यथा तथ्यम मनीषिणा शुवाधर्मिधा श्रेष्ठ परा मुदम अवाप भीष्मी कहते राजन ज्ञानी महात्मा पराशर मुनि के मुख से इस यथार्थ उपदेश को सुनकर धर्मज्ञों में श्रेष्ठ राजा जनक बहुत प्रसन्न हुए इसे श्री महाभारती शांति परमि मोक्षि पराशर गीता अष्टनधिक दिशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्ष धर्म पर्व में पराशर गीता विषयक सौ अंठानवेवां अध्याय पूरा हुआ